लघु कथा का शीर्षक है रानी मां दुल्हन इसी नाम से तो पुकारा था मेरी सासु माँ ने जब मैंने घर की देहरी पर पहली बार कदम रखा था पूरे आदर सत्कार के साथ लाई गई थी मैं घर के अंदर घर की सबसे बड़ी बहू जो थी फिर तो जैसे मुझे सर्वोच्च पद दे दिया गया था घर में कोई भी बात हुई तो सासू माँ कहती दुल्हन से पूछ लो कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता तो मेरी ही बात मानी जाती और मैं जैसे बिल्कुल बदल गई थी बचपन की उच्छृंखलताओं और किशोरावस्था के अल्हड़पन का जाने कहाँ लोप हो गया था और उनका स्थान ले लिया था दायित्वबोध तो ने साथ ही कुछ देने की इच्छाओं ने कुछ पाने की इच्छाओं को पूरी तरह ढक लिया था कितने सुख का बोध कराती थी मुझे ये शायद इसीलिए सासू मां ने अब मुझे दुल्हन कहना बंद कर दिया था अब मुझे वो रानी दुल्हन कहकर पुकारती थी कितना अनुराग छिपा था इस संबोधन में मेरे देवर देवरानियां मेरे बेटे और मैं साथ में वो मेरे ससुर जी और पूरा परिवार भरा पूरा ईश्वर की कृपा से आज मेरी सासू मां बहुत वृद्ध हो गई हैं पता नहीं उनकी सेवा करके मुझे इतना आनंद क्यों मिलता है उनके पास बैठना उनके हाथ पैर सहलाना उनके खाने पीने दवा आदि का पूरा ख्याल रखना और साथ में पूरे परिवार का भी डॉक्टर ने बताया है इन्हें पूरी सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है मैं उनके पास बैठी हुई हूं और उनके हाथ धीरे धीरे सहला रही हूं मेरे पास वो मेरे बेटे और मेरे देवर तथा देवरानियां खड़ी हैं सासू मां ने कहा है तुम सब मेरी चिंता क्यों करते हो मुझे कुछ नहीं होगा यह है ना मेरे पास मेरी मां मेरी रानी मां पता नहीं क्यों मुझे लगा है कि स, कि इस संबोधन से मुझे सारे संसार की अमूल्य निधियाँ मिल गई हैं या जैसे दुल्हन से रानी दुल्हन और फिर रानी माँ तक पहुँच अब मुझे सारे आशीर्वाद मिल गए हैं और अब मेरी कुछ भी इच्छा शेष नहीं रह गई है